नव निर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी महात्मा गांधी के एक बहुत ही अनुयायी हैं उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार लोगों से अनुरोध किया कि इस दिवस को लोग या सरकारी कर्मचारी सिर्फ छुट्टी के दिवस के रूप में ही ना मनाएं, बल्कि स्वच्छ शपथ कार्यक्रम का शपथ लें और भारत को स्वच्छ रखने में मदद करे आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम महात्मा गांधी सादा जीवन और उच्च विचार सुनते रहो मुस्कराते रहो रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता सी